आज 10 अप्रैल गुरुवार 10 अप्रैल 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियात्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम जैसे अब चूंकि आज अपना अच्छा खासा दूसरा डिस्कशन होने में समय काफ़ी लग गया तो हमारे पास जो भी बचा हुआ समय है उसमें हम शिव सूत्र का कम से कम एक सूत्र का अध्ययन करना चाहेंगे आरंभ में हमने चैतन्य महात्मा के रूप में परम सत्य के स्वरूप के बारे में समझा कि परम सत्य क्या है और सब कुछ का सत्य क्या है मतलब वो परम सत्य जो सबका सत्य है तेरा मेरा या इसका उसका सत्य नहीं बल्कि सबका सत्य है। उसके बाद हमने पढ़ा ज्ञानम बंध की एक जो विटिएटेड नॉलेज है या जो सीमित ज्ञान है या विकृत ज्ञान है भिन्नता का ज्ञान है वो ज्ञान आपको बंधन का कारण है और एक सामान्य ज्ञान आपकी मुक्ति का कारण है सामान्य ज्ञान यानी सबके अंदर एक यूनिफॉर्मेलिटी जो देखते हैं हम भिन्नता के बीच में एक जो एकता देखते हैं जैसे सोने चांदी की दुकान में हम सोने आकर सोने हैं तो भिन्न भिन्न गहनों के अंदर हम स्वर्णकार की तरह खाली सोना देखें उस तरह का जो विशिष्ट ज्ञान है उससे हटके के अविशिष्ट तो ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान को अगर हम प्रेशर दें अपने हृदय में और हमारी दृष्टि में वो सामान्य ज्ञान बने तो हम भिन्न के ज्ञान से दूर हो जाते हैं तब हमारा आणोमल समाप्त हो जाता है तो दूसरे में आर्णोमल के बारे में चर्चा है अपने आप को छोटा दिनहीन गरीब सीमित वैसा मानते तीसरा जो हमने पढ़ा था यूनिवर्ग कला शरीर है उसमें हमने कारवमल और माईमल के बारे में पढ़ा था माईमल वो होता है जो हम आप मैं अच्छा बुरा तुम्हारा मेरा मेरा अपना एक संसार एक तुम्हारा अपना संसार इस तरह से हम जो एक अपने छोटे छोटे जो दायरे बना रखे हैं जो माईमल है इसके अलावा जब हम सीमित चेतना की स्थिति में जो कुछ कार्य करते हैं वो हमको बांधता है वो है कार्ममल क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक भावना जुड़ी होती है या तो ईर्षा की या प्रतिस्पर्धा की या कल्याण की किसी का कल्याण करेंगे हम किसी का प्रदया करेंगे हम लेकिन जब ये भावना प्रेम से उत्प्रोत नहीं होती वरण किसी स्वार्थ से उत्प्रोत होती है कैसे जैसे हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसके बदले में हम कुछ अच्छा चाहते हैं हम बुरा करते हैं क्यों कि हम उसे ईर्षा करते हैं या उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं या उसका हम नुकसान करके कुछ आनंद लेना चाहते हैं तो उस तरह से जब हम कोई कार्य करते हैं जब अपने स्वयं के अपने कार्यों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कई कार्य हम उस भावना से करते हैं जिस भावना में पूर्ण निस्वार्थता पूर्ण प्रेम नहीं है जहाँ दिव्य प्रेम है वहां कार्य अपने आप में दिव्य हो जाता है और वो बंधनकारक नहीं होता उसको आगामी कर्म बोलते हैं हमारा आदिशंकराचार्य और जो पूर्ण दिव्यता से होता है कार्य जिसमें कार्य में दिव्यता हो दिव्यता कब आएगी? जब हम डिवाइन लव या जो हमारा जो ईश्वरीय प्रेम है दिव्य प्रेम है उस प्रेम के ग्राहक भी हों और वाहक भी हों वो दिव्य प्रेम हम प्रभु से प्राप्त करें और वही दिव्य प्रेम हम उन सबको दें तो उस वक्त उस परिस्थिति में जब हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस की स्थिति में या अपनी अंतर चेतना की स्थिति में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा बाधक नहीं होता किसी भी बंधन बंधनकारक नहीं होता और वो हमारे लिए मुक्ति का कारण हो जाता है तो चेतन में आत्मा ज्ञानम बंध यूनिवर्ग कला शरीरम यहां तक हमने पढ़ा इसके बाद पढ़ा था ज्ञान अधिष्ठान मात्र का यानी कि जो भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है वो मात्र का में ठहरता है मात्र का में शिव और शक्ति से मिलकर शब्द अक्षर बनते हैं अक्षरों से शब्द बनते हैं शब्दों से वाक्य बनते हैं और उसी से कथाएं और कथाओं से और कथाएं और, और कहीं पुराण बन जाते हैं और इन सबके बीच में भिन्नताएं बढ़ती चली जाती हमारे कान में भी भिन्नता की माता जिसको हम ज्ञाता माता बोलते हैं माया की शक्ति वो हमारे कान में निश्चित रूप से मातृका के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है हमारे अंदर कभी खुशी पैदा करती है कभी गम पैदा करती है कभी तृष्णा पैदा करती है कभी घृणा पैदा करती है कभी तृप्ति पैदा करती भीने -भीने है इस तरह भिन्न भिन्न भावनाएं पैदा करने के पीछे जो है वो है हमारी अज्ञाता माता लेकिन उसी माता को अगर हम सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्वातंत्र शक्ति स्वातंत्र शक्ति वही है तो उसको जब हम माया के चश्मे से देखते हैं तो वह अज्ञाता माता हो जाती लेकिन जब हम उस पर्दे को भेद के देखते हैं तो वही स्वातंत्र शक्ति हो जाती वही एक विकराल रूप की देवी दिखाई देती है और उसी को जब हम अपना माया का पर्दा भेज के देखें तो वही शिव की अर्धांगिनी वही परम सुंदर मां दिखाई देने लगती है। तो वही हमारा बेहद है तो चित्रे में आत्मा ज्ञानम बंद योनि वर्ग कला शरीर ज्ञान अधिष्ठानम मात्रा का क्या है उसके बारे में हमने एक बार काफी विस्तार से पढ़ा है तो मात्रा क्या परोस्ती भिन्नता का ज्ञान परोस्ती मात्र का किसको बोलते हैं इसे वेखरी वाणी जिससे बनती और इसके जो इसका जो मूल तत्व है वो शिव शक्ति है अगर उस शिव शक्ति को देखें तो फिर हमको भिन्नता का ज्ञान नहीं दिखाई देगा हर शब्दों में कलम है तो क ल म हमको ये तीन शब्द दिखाई दें क के अंदर भी हमको शिवशक्ति ल में भी शिव शक्ति म में भी शिव शक्ति दिखाई देंगे और जो कलम है हाथ में उसमें भी शिवशक्ति दिखाई देंगे वास्तव में यहां पर प्रमात्र और प्रमेय संसार का फर्क अभी इसी सूत्र में बताया गया था प्रमात्र संसार वो है जो नाम हम किसी वस्तु को देते हैं वो प्रमात्र संसार है और जो जिस चीज को नाम दिया जाता है वो प्रमेय संसार है जैसे हमने कहा ये मोबाइल है तो ये जो मोबाइल जिस चीज को जिस वस्तु को नाम दिया गया मोबाइल ये प्रमेय संसार है और जो नाम है मोबाइल वो प्रमात्र संसार है वो हमारे अंदर है यहां नहीं है न तो यहां के नाम लिखा है ने इसने जन्म के पहले बोला था कि मेरा नाम मोबाइल होगा ये हमने मातृका ने रखा इसका नाम मोबाइल और जब हमने इसका ये नाम रखा मोबाइल तो वो हमारे अंदर एक संसार पैदा कर देता है जब हम मोबाइल का नाम सुनते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान आ जाता है कि मोबाइल है फिर जब ये टूट जाता है तो हमने कहा मोबाइल टूट गया तो हमारे दिमाग में कहा बहुत महंगा था वो टूट गया और हमारे अंदर एक मचा देता है मातृका इसी तरीके से अपना खेल खेलती है और इंसान को अपना गुलाम बना लेती है और इस तरीके से हम मात्रका के गुलाम बन जाते हैं अज्ञाता माता हमारे माथा पर ब्रह्मरंद्र पर बैठती है और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार नामक अंतकरण ये तेरह उनकी देवियाँ हैं जिनको हम पीठेश्वरियाँ बोलते हैं और ये पीठेश्वरियाँ हमारे साथ में एक ऐसा खेल खेलती हैं ये समझो इस प्रकार से तंत्र की तंत्र की किताब लिखती कि वो हंसती रहती हैं और हमको चलाती रहती हैं और हम पर हंसती रहती हैं और जिस तरीके से हम लगातार भिन्नता के ज्ञान में खोए रहते हैं कभी उदास कभी हंसते हैं कभी किसी सुख में घुस जाते हैं किसी को दारू पीने का सुख मिल रहा है किसी को पत्ते खेलने का मिल रहा है किसी को अपना दांपत्य सुख मिल रहा है तो किसी को जुआ खेलने का सुख मिल रहा है कभी किसी को दुख मिल रहा है कोई पैसे खोने का दुख है तो किसी को पत्नी के मरने का किसी को बच्चे के मरने का दुख है तो इन दुख सुखों में हम जब गोते लगाते रहते हैं तो समय वो मात्रा का हंसती रहती है क्योंकि उनका काम ही है कि तो तुमको गोते लगवाना और उनको अभिन्नता के ज्ञान से दूर रखना यही मात्र का काम है इस तरह हम एक भयानक षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं उस माया के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और ये तेरा पीठेश्वरी आपको लगातार धकेलती भिन्नता के ज्ञान की ओर और।, और योगी होता है वो अभिन्नता के ज्ञान की ओर जब दृढ़ कदम बढ़ाता है दृढ़ता से अभिन्नता के ज्ञान की ओर आता है तो उस समय उसको इस उस अभिन्नता के भिन्नता के ज्ञान की चिंता नहीं होती और उस समय ये पीठे शवर्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मात्रा मात्रा का कुछ बिगाड़ सकती है कान में पड़े गए शब्द उसमें हलचल पैदा करने से असमर्थ होते हैं तो उस परिस्थिति में वो योगी खिलाड़ी बन जाता है खिलौना नहीं बनता ये हमने पढ़ा था ज्ञान अधिष्ठान मात्र का में इसका अगला जो है सूत्र है जिसको हम एक परिचय आज ले, ले लेते हैं ताकि अगली बार उसको और विस्तार से पढ़ सके उद्यम भैरव उद्यम का मतलब होता है उद धनयम दो शब्दों से बना है उद्धनयम इसका मतलब है सडन स्पर्ट एकाएक सडन इरप्शन एकाएक फ्लैश सडन फ्लेश बोल सकते जिसको एकाएक बाहर आ जाना एकाएक चमक पड़ना यह है उद्यम और भैरव भैरव यानी हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारी आंतरिक सुप्रीम कॉन्शियसनेस वो है भैरव जिसको भैरो प्रिंसिपल बोलते हैं हम या भैरो तत्व बोलते हैं वो हमारी अपनी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है और उद्यम का मतलब होता है यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज शेमराज जी जयदेव सिंह जी सभी जन का एक साथ यही मत है कि उद्यम का मतलब एग्जर्शन नहीं है एक उद्यम का एक मतलब होता है एग्जर्शन उद्यम का मतलब है कोई काम करने को तुम क्या उद्यम कर रहे हो तो भैया किताबों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं ये उद्यम है मेरा तो वो उद्यम वाला यानी मेहनत करने वाला उद्यम नहीं है यहां उद्यम शब्द का मतलब होता है एकाएक इरप्शन सडन इरप्शन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो इसके लिए इसको शांभव योग बोलते हैं उद्यमो भैरव जो शब्द है शांभव योग का प्रतीक है और शाम्भ योग का मतलब होता है कि जब एक योग्य शिष्य जब सदन सदा अपनी चेतना का सर्वोच्च चेतना से एकता का चिंतन करता है यहां पर एक जैसे आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बातें चल रही थी जोशी जी बता रहे थे कि हमको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए कैसे मेडिटेट करें तो मेडिटेशन पर ध्यान देने के लिए सबसे पहली बात है कि मेडिटेशन की जो फंडामेंटल बात है काश्मीर शिव दर्शन के संदर्भ में वो है भैरव मुद्रा भैरव मुद्रा में हम अपनी चेतना को अपने अंदर महसूस करते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अपने भीतर महसूस करते हैं और हम बाहर से बोल रहे हैं खेल रहे हैं खा रहे हैं नहा रहे हैं किसी से चर्चा कर रहे हैं दुकान पे व्यवसाय कर रहे हैं तो हम उस स्तर पर बैठकर ये चारों तरफ हाथ पांव जीवान आंख नाक कान गले मुंह से जो होने वाली हरकत है उस हरकत को लगातार देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं वहां बैठ के कहां बैठ के केंद्र में बैठ के केंद्र में बैठ के उस चक्र को देख रहे हैं वो चक्र क्या है हमारा शरीर ये शरीर प्रतीक है हमारा ब्रह्मांड का समस्त शक्ति चक्र हमारा शरीर है और उसके अंदर शिव है वो हमारी अपनी चेतना है जो वास्तविकता में शिव चेतना है उसके अंदर अज्ञान के आवरण की वजह से हमको एक सीमित चेतना दिखाई देती है आर्णमल के कारण हमको बहुत सीमित चेतना दिखाई देती है तो वास्तव में वो सीमित चेतना नहीं वो असीम चेतना है और उस असीम चे, चेतना पर बैठकर अपने आप को वहां पर स्थित करके अपने आपको अपने भीतर स्थिर करके स्थित भी करके और स्थिर भी करके जब हम अपने आप को काम करते हुए देखते हैं हिलते डुलते बैठते बात करते हुए काम धंधा करते हुए अच्छा बुरा सब करते हुए देखते हैं वहां पर बैठ के अंदर बैठ के इसका नाम है भैरव मुद्रा तो भैरव मुद्रा के ध्यान मेडिटेशन के लिए आप खड़े भी हो सकते हैं लेट भी सकते हैं नहाते हुए भी कर सकते हैं गाना गाते हुए भी कर सकते हैं सिनेमा देखते हुए भी कर सकते हैं और जुआ खेलते हुए भी कर सकते हैं और दारू पीते हुए भी कर सकते हैं इसके लिए आपको भैरव मुद्रा के लिए कोई ऐसे विशेष आसन में बैठने की जरूरत नहीं है ना कोई सत्कर्म या दुष्कर्म का भी फर्क है वहां पर वहां पर एक ही फर्क है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपके शरीर से उसके आपको दर्शक बने रहना है और वो दर्शन कहां से करना है अंदर बैठ के इसलिए अब ये जो अपन चक्रवाला जो अपन हर बार देखते हैं केंद्र है और उसका सर्किल है तो सर्किल हमारा शरीर है यहां पर बेहर मुद्रा में और वो जो केंद्र है जो शिव है वो हमारी अपनी चेतना है जिसको हम मैं करके बुलाते हैं उस मैं को यहां बिठा देना है केंद्र में और हमको देखना है कि पूरा शरीर हिल रहा है और हम स्थिर हैं। जीवान हिल रही है हाथ हिल रहे हैं सांस चल रही है प्राण ऊपर नीचे हो रहे हैं दिल धड़क रहा है और मैं शांत स्थिर इस सब दृश्य को देख रहा दिल धड़क रहा है आंख चल रही है जीवान काम कर रही है कोई नहा रहा है कोई बदल पोच रहा है कपड़े बदल रहा है जो भी हम संसार के कार्य करते हैं उन संसार के कार्य करते हुए आपको अपनी चेतना में स्थिर बने रहकर इस शरीर को काम करते हुए देखना है बुद्धि को अपना बुद्धि को अपना काम करते देखना है मन को अपना काम करते देखो अहंकार अपना काम कर रहा है शरीर अपना काम कर रहा है आंखें अपना काम कर रही कान अपना काम कर रहे हैं पेड़ चल रहे हैं हाथ कुछ कर रहे हैं ये सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ कर रही हैं। ये अंतकरण कंप्यूटर की तरह बिजी है मतलब वो प्रोसेसिंग कर रहा है इन सबका जैसे कि हमारा वो सीपीयू करता है ना कंप्यूटर में इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग करता है इन सारी इंफॉर्मेशन का तो उस वो भी बिजी है लेकिन हम इसके भी दर्शक है और हम इन सबको देखते हुए अंदर स्थिर है और यह हमारे सामने चारों वाली घटना हो इसका नाम है भैरव मुद्रा इस भैरव मुद्रा को अपनाने से जब आप अपनी चेतना को शिव चेतना से एक करते हो तो एक सडन फ्लेश सडन इरप्शन होता है जिस एक सडन फ्लेश के अंदर आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, और वो सच्चे स्वरूप का ज्ञान एकाएक आपको पूरी तरह से अद्वैत समझा सकता है एक क्षण में अद्वैत समझा सकता है और इसी का नाम है उद्यमो भेरवाने सडन फ्लेश ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो आपको एक क्षणभर में आपको सर्वोच्च शिखर में पहुंचा देती हां सडन इरप्शन का मतलब होता है एकाएक फूट पड़ना प्रकट हो जाना जैसे कि अपन अपन उसमें ने के दावों में उसमें कि एकाएक शिव ज प्रकट हो गए कि एकाएक विष्णु जी प्रकट हो गए सामने जो वो एक साधना करने लगा और साधक के सामने आंख के सामने एकदम चकाज होंगे और विष्णु जी प्रकट हो गए तो यहां पर आपकी अपनी चेतना एकाएक प्रकट हो जाएगी और आपको उस समय अपने अद्वैत स्वरूप का ज्ञान क्षण भर में प्राप्त हो जाए इस चीज के लिए लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि आपको सतत अभ्यास के रूप में अपनी भैरव मुद्रा को बनाए रखना चाहिए और ये भैरव मुद्रा बनाने के लिए आप भले आप कुछ भी कर रहे हो दुकान चला रहे हो सड़क पे चल रहे हो कार चला रहे हो हर परिस्थिति में संभव है क्यों कि आप जो कुछ काम कर रहे हो उसमें आपकी बुद्धि आप बुद्धि से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके वहां पर से देख रहे हैं आप आपकी बुद्धि काम कर रही है उसको भी देखो कि आपकी बुद्धि ये कर रही है काम ये हाथ ये कर रहे हैं पाँव में कर रहे हैं करने दो क्योंकि मैं केंद्र में हूं और चारों तरफ ही चक्र चल रहा है बड़े तेजी से चल रहा है संसार का काम कर रहा है और मैं यहां केंद्र में खड़ा खड़ा ये सब संसार को देख रहा हूं इस संसार में अपने अंदर स्वयं को स्थिर रख के हमारे शरीर की हलचल को देखना मन की हलचल को देखना बुद्धि की हलचल को देखना, देखना प्राण की हलचल को देखना तो ये सारी हलचल को केंद्र में स्थिर होकर देखना और उसी का नाम है भैरव मुद्रा और इस भैरव मुद्रा से एक सड़न इरप्शन होता है या सड़न प्राकट्य बोल सकते जिसको जिसके शुद्ध शब्द ठीक से मेरे को अब ध्यान आ रहा है उसको बोलते हैं प्राकट्य एकाएक शुद्ध चेतना का प्राकट्य महसूस होता है यानी अपना वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ने लगता है जो विस्फोट की तरह एकदम मालूम पड़ता है कि पूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूं तो वो जो भैरव कॉन्शियसनेस या भैरव मुद्रा में स्थिर होता है इंसान उसको एकाएक एक होता है इसी का नाम है उद्यमो भैरवा तो इसका अपन ने संशय में पढ़ा क्योंकि आज लोग भी कम हैं समय भी कम है दस पैंतीस हो रहे हैं अपन आज का कार्यक्रम ही समाप्त करते हैं लेकिन इसके बाद में अपन अगली बार इस उद्यम भैरव को फिर से पढ़ेंगे और उद्यम भैरव के आगे जो है शक्ति चक्र शक्ति चक्र संधान है विश्व हाँ पाँचों सत्र तो इसको अपन निश्चित रूप से अपन फिर से पढ़ेंगे और इसके बाद